त्रयोपनिषद तृतीय खंड सईक्ष उस परमात्मा ने फिर विचार किया निश्चय ही ये सब लोग और लोकपाल भी रचे गए अब इनके लिए मुझे अन्य की सृष्टि करनी चाहिए तप तो तपत्ताभ्योपी तप्ताभ्यो मूर्तिर जायत या वैसा मूर्तिर जाय वत उस परमात्मा ने जलों को पाँचों सूक्ष्म महाभूतों को तपाया संकल्प द्वारा उनमें क्रिया उत्पन्न की उन तपे हुए सूक्ष्म पांच भूतों से मूर्ति उत्पन्न निश्चय ही हुई निश्चय ही जो वह मूर्ति उत्पन्न हुई वही अन्न है तदेन तशे पराजिघा यद्धैरद्वाचा जिघ्रीक्षतन्नाशक्लोद्वाचा ग्रहेतरवाचा ग्रहेशन्न मंत्रत उत्पन्न किया हुआ वह यह अन्न भोक्ता पुरुष से विमुख होकर भागने की चेष्टा करने लगा तब उस पुरुष ने उसको वाणी द्वारा ग्रहण करने की इच्छा की परंतु वह उसको वाणी द्वारा ग्रहण नहीं कर सका यदि वह इस अन्न को वाणी द्वारा ही ग्रहण कर सकता तो अब भी मनुष्य अवश्य ही अन्न का वर्णन करके ही तृप्त हो जाता तत्णेना जीक्षत नक्नो प्राणेर गृह प्राणेना ग्रहीषद अभिप्राप्य तब उस पुरुष ने उस अन्न को प्राण इंद्रिय के द्वारा फुटनोट घाण इंद्रिय का विषय गंध वायु और प्राण के सहयोग से ही उक्त इंद्रिय द्वारा ग्रहण होता है तथा घ्राण इंद्रिय के निवास स्थान नासिका छिद्रों से ही प्राण का आवागमन होता है इसलिए यहां घ्राण इंद्रिय के ही स्थान में प्राण शब्द प्रयुक्त हुआ है यह जान पड़ता है क्योंकि अंत में प्राण के ही एक भेद अपान द्वारा अन्न का ग्रहण होना बताया गया है अतः यहां प्राण से ग्रहण न किया जाना मानने से पूर्वा पर विरोध आएगा पकड़ना चाह परंतु वह उसको घ्राण इंद्रिय द्वारा भी नहीं पकड़ सका यदि वह अन्न को घ्राण इंद्रिय द्वारा ही पकड़ सकता तो अब भी मनुष्य अवश्य अन्न को शूंघ ही तृप्त हो जाता तक्षुषा जिघ्रिक्षना शक्नो चक्षुषा ग्रहे तुम सद्देन चक्षुषा ग्रहेश्वा हेवान्न मंत्रत तब उस पुरुष ने उस अन्न को आँखों से पकड़ना चाहा परंतु वह उसको आँखों के द्वारा नहीं पकड़ सका यदि वह इस अन्न को आँखों से ही पकड़ लेता तो अवश्य ही अब मनुष्य अन्न को देख कर ही तृप्त हो जाता तत्घ्रिक्षत नशक्नोस््रोत्रेण गृहेतुश्य स्त्रोत्र ग्रहेशन्नमत तब उस पुरुष ने उस अन्न को कानों द्वारा पकड़ना चाह परंतु वह उसको कानों द्वारा नहीं पकड़ सका यदि वह इसको कानों द्वारा ही पकड़ लेता तो निसंदेह अब मनुष्य अन्न का नाम सुनकर ही तृप्त हो जाता तत्व जिघतना शक्नोचा गृहे तुम शैरचा ग्रह सत्यवान्नमसत तब उस पुरुष ने उसको चमड़ी द्वारा पकड़ना चाहा परंतु उसको चमड़ी द्वारा नहीं पकड़ सका यदि वह इसको चमड़ी द्वारा ही पकड़ सकता तो अवश्य ही अब भी मनुष्य अन्न को छूकर ही तृप्त हो जाता तनमसा जिश्क्ष तकनो मनसा गृहे तुम मनसा ग्रहेश अध तब उस पुरुष ने उसको मन से पकड़ना चाहा परंतु उसको मन से भी नहीं पकड़ सका यदि वह इसको मन से ही पकड़ लेता तो अवश्य मनुष्य अन्न को चिंतन करके ही तृप्त हो जाता त्रेणा जिघ्रिग छक्नोस्तने छे न, न, ग्रहे न फिर उस पुरुष ने उस अन्न को उपस्थ के द्वारा ग्रहण करना चाहा परंतु उसको उपस्थ के द्वारा भी नहीं पकड़ सका यदि वह इसको उपस्थ द्वारा ही पकड़ पाता तो अवश्य मनुष्य अन्न का त्याग करके ही हो जाता तदपालेना जिघ्री क्षतोर्णश्रहो यद्वा ऐसा अंत में उसने उस अन्न को अपान वायु के द्वारा ग्रहण करना चाहा, इस बार उसने उसको ग्रहण कर लिया वह यह अपान वायु ही अन्न का ग्रह अर्थात ग्रहण करने वाला है जो वायु अन्य से जीवन की रक्षा करने वाले के रूप में प्रसिद्ध है जो यह अपान वायु है वही वह वायु है स ईक्षत कथम विदमें सी स ईक्षत कतरेण प्रपद्यात यदि वाचाभिव्या यदि प्राणेरा भी प्राणिम यदि चक्षुषादृष्टि श्रोत्रेण श्रुत यदि त्वचा यदि मनसाध्या यद्यपादेदाभ्यपादि यदि शिस्ने व्यशिष्टम असको हम तब उस सृष्टि के रचयिता परमेश्वर ने सोचा कि निश्चय ही यह मेरे बिना किस प्रकार रहेगा यह सोचकर पुनः उसने विचार किया कि यदि इस पुरुष ने मेरे बिना ही केवल वाणी द्वारा बोलने की क्रिया कर ली यदि घाण इंद्रिय द्वारा सूखने की क्रिया कर ली यदि नेत्र द्वारा देख लिया यदि श्रवण इंद्रिय द्वारा सुन लिया यदि त्वक इंद्रिय द्वारा स्पर्श कर लिया यदि मन द्वारा मनन कर लिया यदि अपान द्वारा अन्न ग्रहण आदि अपान संबंधी क्रिया कर ली तथा यदि उपस्थ से मूत्र और विर्य का त्याग कर लिया तो फिर मैं कौन हूँ यह सोच कर पुनः उसने विचार किया कि पैर और मस्तक दोनों में किस मार्ग से मुझे इसमें प्रवेश करना चाहिए सातमेव सीमान विदार्य द्वारा प्रापद्यत तयसा विद्युतेर्नाम दन्नांदनम तस् तस्य आवासस्थ स्वप्न नयमसथो यम आवं वसथो इति यो विचार कर उसने इस मनुष्य शरीर की सीमा को चीर कर इसके द्वारा उस सजीव शरीर में प्रवेश किया वह यह द्वार विद्युति नाम से प्रसिद्ध है वही यह आनंद देने वाला अर्थात ब्रह्म प्राप्ति का द्वार है उस परमेश्वर के तीन आश्रय उपलब्ध स्थान है तीन स्वप्न है यह हृदयगुहा एक स्थान है यह परमधाम दूसरा स्थान है यह संपूर्ण ब्रह्मांड तीसरा स्थान है भूतानि स जातो भूताने अभिव्यक्षत किसमे पुरुष ब्रह्म ततम अपश्यत इदम अदर्शमीति मनुष्य रूप में प्रकट हुए उस पुरुष ने पंच महाभूतों की अर्थात भौतिक जगत की रचना को चारों ओर से देखा और यहाँ दूसरा कौन है यह कहा तब उसने इस अंतर्यामी परम पुरुष को ही सर्वव्यापी परम ब्रह्म के रूप में देखा और यह प्रकट किया अहो बड़े सौभाग्य की बात है कि इस परम ब्रह्म परमात्मा को मैंने देख लिया तस्मान्द्रो नावे द्रोह वै संतमिद्रम संत्रम इत्याचते परे परुक पर प्रिया इव ही देवा पर प्रिया देवा इसलिए नाम वह इन्द्र नाम वाला है वास्तव में नाम वह इद्र नाम वाला ही है परंतु इध्र होते हुए ही उस परमात्मा को परोक्ष भाव से गुप्त नाम से इंद्र योग पुकारते हैं क्योंकि देवता लोग मानो परोक्ष भाव से कही हुई बात को पसंद करने वाले होते हैं देवता लोग मानव परोक्ष भाव से कही हुई बातों को ही पसंद करने वाले होते हैं त्रिखंड समाप्त प्रथम अध्याय स